भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे गवन के नुना था गिरिबर देख जनक पति जबहीन प्रणाम रथ त्याग उतहीन राम दर्श लाल साऊ मन जहर मन तन भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को सास लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जन, जनक जी की अगवानी में चले जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा क्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया पैदल चलना शुरू कर दिया श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो आवत जनक चले यही भाती सहित समाज प्रेम मति माती आये निकट देखि अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे लगे जनक मुन जनपद वंदन ऋषि प्रणाम कीन कि नुनंदन भाइन सहित राम मिल राज चले लवाई समाज जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले आश्रम सागर शांत पूवन सा, पावन थ से न मनहु करुणा सहित लिए जाहिरघुनाथु श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है जनक जी की सेना समाज मानो करुणा करुण रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं भोरत ज्ञान विराग करारे वचन स शोक मिलत नद नारे सोचऊ सास समीर तरंगा धीरज तट तरु बर कर भंगा विषम विषाद तुरावती धारा भय ब्रह्म भवर अबरत पारा बुद्ध विद्या बड़ी सकही नखे एक नहीं यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सासे आहे ही वायु के जा... झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं विद्वान मल्लाह हैं विद्या ही बड़ी नाव है परंतु वे इसे खे नहीं सकते हैं उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है बन चर कोल की रात बिचारे थके बिलो की पथि कहारे आश्रम उदधे मिले जब जाए मन उठे उम बुध युलाये शोक बिकल दो राज्य न, न धीर जुला जा सोक सिंधु यव वन में विचरने वाले बेचारे खोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा खोल उठा दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं अव शोक समुद्र सोचहे नारी नर व्याकुल दोष सकल सरो कहातापन मन देखी दशा देव ज्योतर सक सरित सने है हूक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके किए अमित उपदेश जहाँ तह लोगन मुनि बर धीरज धरिय नरेश कहे विदेह विदेश जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए